अमेरिका और इसराइल के हमलों के बीच ईरान के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। पिछले एक साल में ईरान की परमाणु क्षमता को निशाना बनाया गया और हाल के हफ्तों में सैन्य गतिविधियां तेज हुई है विशेषज्ञों का मानना है कि इस संघर्ष से वैश्विक परमाणु हथियारों की होरफिर बढ़ सकती है कई देश अब अपनी सुरक्षा रणनीतियों पर दोबारा विचार कर रहे हैं चेतावनी दी गई है कि अगर ज्यादा देशों के पास परमाणु हथियार पहुंचे तो दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है